इसमें पूर्व पक्ष दिखाया द्वितीय क्षण में होता है दंडी पुरुष इस प्रकार के ज्ञान अयम तो दंड ज्ञान दंडी पुरुष ज्ञान के प्रति ये कारण होने से जो द्वितीय क्षण में दंडी पुरुष ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ ये अनुभव जन्य हुआ और दंडी पुरुष आगे स्मरण होता है तो दंडी पुरुष ये जो प्रत्यक्ष द्वितीय क्षण ये स्मरण के प्रति हेतु भी हो गया तो द्वितीय क्षण में होने वाला दंडी पुरुष ज्ञान ये अनुभव जन्य भी हुआ और स्मृति का हेतु भी हुआ होने से ये प्रत्यक्ष में ये भावना का लक्षण गया पूर्व पक्ष ये दोष दिखाया तो सिद्धांत ही कहता कि अत्र ब्रम इस विषय में कहते हैं अनुभव जन्य अनुभव जन्य स्मृति हेतु ऐसे जो कहा गया अनुभव जन्यत्व शब्द का अर्थ कहते हैं अनुभव जन्यम ही अनुभवत्विन्न कारणता निरूपित कार्यता आश्रयत्व अनुभवत्व अवच्छि कारणता अर्थात कारण कौन होगा अनुभव अनुभा तो कारणता का अवच्छेद हो जाएगा अनुभवत्व तो अनुभव ही कारण हो और तिरूपित कार्यता का जो आश्रय कार्यता का आश्रय कौन होता है कार्य अर्थात वो कार्य लेना चाहिए जिसका कारण अनुभव तो से अवच्छिन्न होना चाहिए वही कार्य को कहेंगे अनुभवजन्य कार्य अनुभवजन्य जहां कारणता अवच्छेद का अनुभवत्व तो होगा अर्थात कारण कौन होगा अनुभव, अनुभव ही होगा अगर अनुभव से बाहर और कुछ कारण बन जाएंगे फिर कारण था अवच्छेद का अनुभवत्व तो बनेगा नहीं बनेगा तो ऐसा जो पदार्थ है कार्य है जिसका कारण अनुभव से अन्य भी हो जाता है उस कार्य को अनुभवजन्य नहीं कहा जाएगा यहाँ आप कहते हैं कि ये जो द्वितीय क्षीण ज्ञान आया दंडी पुरुष ये इसको आप कहते हैं कि अनुभवजन्य है इसको कहते हैं तो ये अनुभव जन्य दंडी पुरुष ये अनुभव जन्य नहीं है पूर्व पक्ष कहता कैसे दंड का अनुभव हुआ प्रथम क्षण में द्वितीय क्षण में ये दंडी पुरुष ऐसा ज्ञान हुआ इसलिए अनुभव जन्य तो यहाँ कार्य कौन हो गया दंडी पुरुष कौन सा अनुभव से हुआ अयम दंड दंडी पुरुष को अनुभव जन्य तभी कहेंगे अगर उसका कारण अयम दंड अनुभव मात्र ही हो तभी अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता कहेंगे दंडी पुरुष ज्ञान होने के लिए दंड का प्रत्यक्ष होना चाहिए अथवा दंड का स्मरण होना चाहिए स्मरण से भी हो सकता है ये दंडी है तभी दंड का स्मरण होने से भी कहा जा सकता है तो दंडी पुरुष कहने के लिए दंड का प्रत्यक्ष होना चाहिए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है स्मरण होने से हो जाएगा तो ऐसा जो अभी दंडी पुरुष द्वितीय क्षण ज्ञान हुआ ये अनुभवजन्य नहीं हुआ क्योंकि इसका कारण अनुभव मात्र नहीं हुआ स्मरण भी हो गया तो यहां सिद्धांति ये उत्तर देता है अनुभव जन्य उसी को कहेंगे जहाँ कारण अनुभवत्व से अवच्छिन्न हो अर्थात तो अनुभव मात्र हो जहाँ अनुभव भी कारण है स्मृति भी कारण हो जाएगा वहाँ उसको अनुभव जन्य नहीं कहा जाएगा हुआ है पूर्व में हुआ है तो अभी किंतु स्मृति से ये द्वितीय क्षण ज्ञान हो सकता है प्रथम क्षण में स्मरण हो गया इसके पास गंड है तो दंडो का स्मरण हो जाने से दंडी एवं दंडी ऐसे प्रत्यक्ष हुआ हो जा सकता है तो इसलिए ये ज्ञान हुआ दंडी पुरुष जो प्रत्यक्ष हो रहा है ये अनुभव जन्य बोलकर के नहीं कहा जाएगा तो ऐसा या कहते हैं हम उसमें और विचार लगाएं कहीं पीछे रख दिया दंड लगा सकते हैं अर्थात तो दिखाने के लिए बुद्धि बैचारद्य करते हैं इस प्रकार अच्छा तो जहाँ अनुभवत्वा कारणता निरूपित कार्यता कार्यताश्रय्त्व होगा उसी को कहेंगे अनुभवजन्य अर्थात कारण अनुभ मात्र हो कारणता अवच्छेद काुभव हो उसी को अनुभवजन्य कहेंगे तत्र जहाँ ऐसे होगा वहाँ कारणतायां निवेश्यते कारण कोटि में अनुभवत्वावच्छिन्न ये देना पड़ेगा आप अनुभव को कारण कहते हैं किन्तु अनुभवत्वावच्छिन्न कारण ऐसे कहना पड़ेगा तथा चुभवत्विन्न कारणता निरूपित कार्यता आश्रयत्वम अनुभव जन्यत्वम इति फलितम अनुभवत्वावच्छिन्न कारण कारणता उसे निरूपित तो होगा जो कार्यता ऐसे कार्यता का आश्रय को ही अनुभवजन्य कहेंगे अनुभव मात्र ही कारण हो अतो न उक्त अतिव्याप्ति इसलिए आप जो अतिव्याप्ति दिखाते हैं वो नहीं होगा कैसे कहते हैं तथा तथा ही दंड प्रकारक बुद्धित्वा बुद्धिविन्न दंड प्रकारक बुद्धि इसका स्वरूप क्या है दंड ज्ञान दंड प्रकार का होता है दंड प्रकार को को कैसा कहेंगे दंड जिसमें प्रकार हो रहा है हाँ दंडी पुरुष इसमें दंड प्रकार का होगा ये जो द्वितीय क्षण ज्ञान हो रहा है दंड प्रकार का बुद्धिविन्न कार्यता अर्थात दंड प्रकार बुद्धि अर्थात दंडी तो दंडी पुरुष इस प्रकार की जो बुद्धि ये हो गया कार्य उसमें रहेगी कार्यता ये कार्यता निरूपित दंड ज्ञान निष्ठ कारणता दंड ज्ञान में रहेगी कारणता न दंड अनुभवत्वम अवच्छेद कम दंड ज्ञान कारण हुआ किंतु ये जो दंड ज्ञान कारण हुआ वो दंड अनुभवत्व अवच्छेद का नहीं है दंड ज्ञानत्व अवच्छेद का है तो ज्ञान में अनुभव आएगा ना स्मृति आएगी दोनों आ जाएंगे इसलिए न दंडत्व न दंड अनुभवत्व अवच्छेद कम यहाँ दंड अनुभवत्वम अवच्छेद नहीं है दंड ज्ञानत्म अवच्छेद का दंड ज्ञान चाहिए दंड ज्ञान होने के लिए तो जो दंड ज्ञान है वो अनुभव भी हो सकता है और स्मृति भी हो सकती हैं न दंड अनुभवत्व अवच्छेदकम दंड अनुभवात इव दंड स्मरण दंड प्रकार का बुद्धि उत्पत्ति दंड अनुभव से जैसा होता है इसी प्रकार दंड स्मरण से भी दंड प्रकार बुद्धि हो सकती है दंड प्रकार का दंडी पुरुष ये दंड स्मरण से भी हो सकता है अतः दंड प्रकारक बुद्धिवावच्छिन्नम प्रति दंड प्रकारक बुद्धि अर्थात दंडी पुरुष ये बुद्धि योग्या कार्य तंड तो प्रकारक बुद्धिवावच्छिन्नम प्रति स्मरण साधारण दंड ज्ञान स्मरण अर्थात सस्मरण, साधारण साधारण कहने का अर्थ अनुभव स्मरण दोनों ही हो सकता है अनुभव स्मरण साधारण चाहे अनुभव हो चाहे स्मरण हो दोनों ही तो अनुभव स्मरण साधारण दंड ज्ञानत्व एवं दंड ज्ञान से कारणता अभी दंड ज्ञान दंड ज्ञान के प्रति कारण है दंड ज्ञानत्व न दंड अनुभवत्व दंड ज्ञानत्व कारण हो गया दंड अनुभवत्व नहीं है क्योंकि दंड स्मरण से भी दंडी ज्ञान हो सकता है इसलिए कहते हैं कि दंड प्रकार का बुद्धिवावच्छिन्न प्रति दंड प्रकारक बुद्धि क्या है दंडी पुरुष इस प्रकार की बुद्धि ये हो गया कार्य इस कार्य के प्रति स्मरण साधारण स्मरण साधारण का अर्थ अनुभव स्मरण साधारण दंड ज्ञानत्व एवं दंड ज्ञान कारणता दंड ज्ञानत्वेन दंड ज्ञान कारण होगा दंड अनुभवत्व नहीं शिव करणीय इसलिए दंड ज्ञानत्व तद अव छेदक कारणता का अवच्छेद का दंड ज्ञान तद अवच्छेद कारणता का अवच्छेद दंड ज्ञानत्व होगा क्या नहीं होगा दंड अनुभवत्व नहीं होगा तो दंड ज्ञानत्व ही अवच्छेदक होगा अभी तो अनुभवत्व अनुभवत्वावच्छिन्न जो अभी कहेंगे अनुभवत्व अवच्छिन्न कारणता उससे जो कार्य होगा तो ये जो दंडी पुरुष द्वितीय क्षण में अभी वो अनुभवत्व अवच्छिन्न कारणता निरूपित कार्य होगा नहीं, नहीं होगा क्योंकि स्मृति भी कारण हो जाएगा तथाच तो च अनुभवत्व छिन्न कारणता निरूपित कार्यता श्रेयत्व त। ये प्रत्यक्ष में रहा अभी द्वितीय क्षण प्रत्यक्ष में अनुभवत्व अवच्छिन्न कारणता ये नहीं रहा यहाँ तो ज्ञानत्व अवच्छिन्न कारण था हो गया तो अनुभव तो, तो तो मात्र से जो कार्य होता है अन्य उपाय से नहीं हो पाएगा तभी कारण अगर अनुभव मात्र है कारणता अवच्छेद का कौन होगा अगर कारण अनुभव भी हुआ स्मृति भी हुआ तो कारणता अवच्छेद ज्ञानत्व हो जाएगा तो यहाँ कारणता आवश्यक ज्ञानत्व तो हो गया अनुभवत्व तो नहीं हुआ तो जहाँ कारणता आवश्यक अनुभवत्व तो होगा उसी को ही अनुभव जन्य कहेंगे अनुभवत्व चुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता उक्त प्रत्यक्ष अभावत उक्त प्रत्यक्ष दंडी पुरुष दंडी पुरुष में अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित तो कार्यता आश्रयत्व नहीं है क्योंकि वहाँ किम अवच्छिन्न कारणता हुआ ज्ञानत्वच्छिन्न कार्यता निरूपित कारण कारणता निरूपित कार्यता आश्रयत्व तो रहा इसलिए अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्व से उक्त प्रत्यक्ष अभावाद नहीं रहने से न अतिव्याप्ति अतिव्याप्ति नहीं होगी भावनायाम तो लक्षणम इदम वर्तते भावना में तो ये लक्षण है तो कैसे है तो भावना में अनुभवत्व अवच्छिन्न कारणता निरूपित तो कार्यता है कार्यता का असर तो है ऐसा अनुभव मात्र से ही भावना बनेगी और स्मृति से नहीं होगी नए एक लोग कहेंगे वेदांति लोग कहेंगे स्मृति से भी संस्कार होगा भी संस्कार दृढ़ होता है बार बार तथा तो ही दिखाते हैं अनुभवन एव भावनाख्य संस्कार उत्पत्तिया भावनावच्छिन्न प्रति अनुभवस्य अनुभवत्न एवं कारणतया अनुभवन एवं भावनाख्य संस्कार की उत्पत्ति होने से अनुभवन एव भावनाख्य संस्कार अनुभवन एवं होगा इसलिए यहां कार्य कौन हो जाएगा भावना न न। तो कार्यता का अवच्छेद कौन हो जाएगा भावनात्व तो भावनात्व अवच्छिन्नम कार्यता तो ये भावनात्व अवच्छिन्नम जो कार्यता इसके प्रति अनुभव कारण होगा और अनुभव न इसलिए कारणता अवच्छेद का क्या हो जाएगा अनुभवत्व तो, इसलिए भावनात्व अवच्छिन्नम प्रति भावनात्व अवच्छिन्नम भावना प्रति अनुभवत्वेन अनुभवत्वेन कारणतया कारणतया ज्ञानत्वेन ज्ञानत्वेन नहीं हुआ न ज्ञानत्वेन भावनात्वा वचिन्न कार्यता कारणता कारणता भावनात्वा वचिन्न कार्यता होगा अनुभवनिष्ठ कारणता तो ये कारणता का आश्रय अवच्छेदक कौन बनेगा अनुभवत्व अनुभवत। इसलिए भावनात्व अवच्छिन्न कार्यता निरूपित अनुभवनिष्ठ कारणताया अनुभवत्व अवच्छेदक का व छुट गया इसलिए भावना निष्ठ जो कार्यता उसमें अनुभवत्व कारणता निरूपित तो आ जाएगा भावना में रहेगी कार्यता और उसका कारण हो जाएगा अनुभव मात्र इसलिए अनुभवत्व छिन्न कारणता निरूपित तो कार्यता भावना में रहेगी अच्छा तो वचिन्न कार्यता निरूपित अनुभव निष्ठ कारणता अनुभवत्व अवच्छेद अनुभवत्व कारणता निरूपित कार्यता श्रेयत्व वचिन्न कारणता उससे निरूपित होगा कार्यता ये कार्यता कहाँ रहेगी नाले कौन नाले। है भावना हाँ में कहते हैं कार्यता श्रेयत्व भावना भावनाया भावना में रहेगा तो अनुभवत्व कारणता निरूपित कार्यता का आश्रय जो द्वितीय क्षण होने वाला दंडी पुरुष में रहा था नहीं, नहीं रहा वहां तो ज्ञानत्व ज्ञानत्वावच्छिन्न कारणता हो गया और अनुभवत्व अवच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता का आश्रय भावना होगा क्योंकि यहां कारण अनुभव मात्र है तो संभव हो जाएगा सत्वात न असंभव कोई असंभव नहीं लक्षण हो जाएगा अभी पूर्व पक्ष कह रहे हैं अगर आप अभी अनुभव जन्य का अर्थ कर दिए अनुभवत्व छिन्न कारणता तो उससे जन्य होगा जो कार्य ऐसा अगर कह दिए फिर स्मृति हेतु ये क्यों और देते हैं इतने एक ही से ही हो जाएगा क्योंकि तो अनुभवत्व छिन्न कारणता निरूपित कार्य भावना ही होगा और कोई नहीं होगा तो फिर ये क्यों देते हैं ये स्मृति है, है तो ये क्यों देते हैं तो सिद्धांति कहता है कि पूर्व पक्ष कहता है आपने तद ही अनुभव ध्वंस अतिव्याप्ति वारणाय वारणा ये प्राग उपातम सिद्धांति पहले स्मृति हेतु क्यों दिया था खाली अनुभव जन्य कहने से अनुभव जन्य अनुभव ध्वंस में भी जाएगा तो, तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि आपने स्मृति हेतु इसलिए दिए थे कि अनुभव जन्य कहने से अनुभव ध्वंस में जाएगा अगर हम स्मृति हेतु कह देंगे और अनुभव ध्वंस में नहीं जाएगा क्योंकि अनुभव ये स्मृति का हेतु है नहीं होता है नया एक लोग है स्मृति होने से अनुभव ध्वंस हो जाता है मतलब भावना का ध्वंस हो जाता है हाँ, तो आगे स्मृति स्मृति स्मृति होने से भावना की से हो जाएगा भावना का वही कार्य है स्मृति बना दिया करने से उसका पूरा हो गया तो जैसे ही ये बन जाएगा अर्थात तो स्मृति हो जाएगी तो भावना नाश हो जाएगा तो ये स्मृति होने से कहने बाद में हमको फिर स्मरण होता है भावना कैसे से हो गया कहते हैं वो दूसरा दूसरा भावना ऐसा कहते हैं अच्छा हाँ, तो पूर्व पक्ष कह रहे हैं आप अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति धारण करने के लिए स्मृति हेतु पहले दिए थे नहीं यथोक्त तो अनुभव जन्यत्व विवक्षायाम अनुभव से अतिव्याप्ति प्रसज्य थे आप अगर अनुभव जन्यत्व का अर्थ कर देंगे अनुभवत्व अब अच्छिन्न कारण निरूपित तो कार्यता आश्रय तुम इस प्रकार के अनुभव मात्र से जो होगा इस प्रकार की कहेंगे तो अनुभव ध्वंस में नहीं जाएगा तो कहेंगे अनुभव ध्वंस ये क्या अनुभव मात्र जन्य नहीं होगा अनुभव ध्वंस क्या यह घट से भी हो जाएगा अत तो अनुभव मात्र से होगा तो सिद्धांति पक्ष से ये कहा जाएगा पूर्व पक्ष कह रहा है तथा तो ही ध्वंस विन्न प्रति प्रतियोगि न कारणत्व ध्वंस के प्रति प्रतियोगी कारण होता है तो कार्य कौन होगा ध्वंस कार्यतावच्छेद क्व का। ध्वसत्व तो ध्वंसत्व अवच्छिन्न कार्य तो उसके प्रति प्रतियोगी कारण होता है किंतु कन रूपेण प्रतियोगित्व रूपेण अनुभवत्व नहीं होता है प्रतियोगित्व प्रतियोगित्व रूपेण और दूसरा बात है कि तत्तवंसाव ध्वंसवच्छिन्न प्रति तत्त प्रतियोगी व्यक्तेश कारण होता है घट ध्वंस के प्रति घट व्यक्ति कारण होगा पटध्वंस के प्रति पट व्यक्ति कारण होगा अनुभव ध्वंस के प्रति अनुभव व्यक्ति अनुभव व्यक्ति कारण होगा किंतु अनुभव व्यक्ति कारण कैसे है कहते हैं प्रतियोगित्व न अनुभवत्व नहीं है वहाँ प्रतियोगित्व ना अनुभवत्व भी रहेगा ना प्रतियोगित्व तो को लेकर के अर्थात ये कारण बन रहे अनुभवत्व को लेकर के नहीं है तो और दूसरा कहते हैं कि तत्द्वंसत्व अवच्छिन्न प्रति च तत्द प्रतियोगी व्यक्तेश तत्द व्यक्तित्व न है का जन्य होगा घटध्वंस उसके प्रति घटानुभवत्व तो अवच्छेद बनेगा दो अवच्छेदक आएंगे एक है तत्त व्यक्तित्व अनुभवत्व सकल अनुभव में रहने वाला अनुभवत्व नहीं बनेगा तत्त व्यक्तित्व और प्रतियोगित्व तो ये दोनों अवच्छेद तो दो बनेंगे। बनेंगे प्रत्येक व्यक्ति का से अलग अलग है तो दो अवच्छेदक आएंगे अनुभवत्व नहीं लिया जाए। तो तो जाएगा तत्त अनुभवत्व भी एक अवच्छेद होगा और प्रतियोगित्व भी एक अवच्छेद का होगा घटानुभवत्व एक अवच्छेद का बनेगा और प्रतियोगित्वी अनुभव होगा उसमें दो धर्म आ जाएंगे एक घटानुभवत्व आएगा और प्रतियोगित्व भी आएगा तो ये दोनों धर्म अवच्छेद का बनेंगे तत्त ध्वंसत्व प्रति तत्त प्रतियोगी व्यक्ति ये कारण होगा रूपेण कहते हैं एवम् एक प्रतिगिवर पंक्ति दिया था कारण ध्वंसवावच्छिम प्रति प्रतिन कारण रूपेण एक दिया था और तत्दसिन्न प्रति तत्द प्रतियोगी व्यक्ते तत्द व्यक्ति प्रतिगित्व सकल प्रतिगि में आ जाएगा किन्तु तत्द व्यक्तित्व ये तत्त व्यक्ति में आएगा जिसका ध्वंस हो रहा है तो ये दो अवच्छेद को बनेंगे अनुभव ध्वंस हो तो जाएगा अनुभव अनुभव किन्तु वहा अनुभव ध्वंस सकल अनुभव का ध्वंस नहीं हो रहा है इसलिए तत्त व्यक्ति का तत्द अनुभव का ध्वंस हो रहा है तो अनुभव का ध्वंस हो गया तो प्रतियोगी हो जाएगा तत्द अनुभव अवच्छेदक हो जाएगा तत्द अनुभव ये आएगा और प्रति ये भी एक अवच्छेद बनेगा त्वंस प्रतिद प्रतियोगी व्यक्त व्यक्तित्वेन इति एवं ध्वंस प्रतियोगिने कार्य कारण भाव ध्वंस और प्रतियोगी इसमें कार्यकारण भाव रहेगा कारण कौन हो जाएगा प्रतियोगी कारण था अवच्छेद दो आए तत्त व्यक्तित्व ये दो हो जाएंगे तथा ध्वसनिष्ठ कार्यता निरूपिता या अनुभव निष्ठा कारणता अभी हम कहते हैं कि अनुभव का ध्वंस हो रहा है तो उसमें दो आएंगे अवच्छेदक तस्याम तस्याम अर्थात कारणता प्रतियोगित्व अवच्छेदकम और दूसरा कौन है तत्त व्यक्तित्व यदो अवश्य दक हो गए न अनुभवत तो अनुभवत्वी तत्त तत व्यक्तित्व तो हुआ अनुभवत्व सकल अनुभव में रहने वाला ये सकल अनुभव ये ध्वस नहीं हो जा रहे अभी अनुभव अनुभव अनुभव की रहे वह व्यक्ति ऐसे में ये कह रहा है अनुभवत्व अगर हम अवच्छेद लेंगे सकल अनुभव को लेगा तो फिर सकल अनुभव का ढंग से मानना पड़ेगा ऐसा तो नहीं होता है ना इसलिए कहते हैं कि अनुभवत्व अगर अवच्छेद हो जाएगा प्रतियोगी प्रतियोगिता अर्थात मानना पड़ेगा जैसे हम कहते हैं कि घटत्व तो अगर अभाव का प्रतियोगिता अवच्छेद को होगा हम कहेंगे कि भूतल में घटाभाव है प्रतियोगिता अवच्छेद घटत्व है प्रतियोगिता अवच्छेद का नील घटत है नील नहीं। तो रक्त घट हो सकता है नील घटक अवच्छेद का रक्त घट हो सकता है वहाँ रक्त घटो विद्यमान है हो सकता है? इसी प्रकार की अगर आप अनुभवत्व को अवच्छेद को बना देंगे तो आपको मानना पड़ेगा की सकल और ध्वस ऐसा नहीं होता है इसलिए कहते हैं कि तत्त व्यक्तित्व ना ये अवच्छेद होगा यदि नहीं होता है तो तो करने में क्या बारे? वही तो यही निषेध कर रहे हैं पूर्वपक्ष पक्ष लाया था ना इसको अनुभवत्व का अवच्छेद का दिखाया था okay. सिद्धांत इसको निषेध कर रहे हैं ध्वस के प्रति अनुभवत्व प्रतियोगिता अवच्छेद को, अवच्छेद का नहीं बनेगा कारणता का अवच्छेद नहीं बनेगा अनुभवत्व प्रतियोगित्व ये दोनों होंगे अनुभवत्व नहीं बने नहीं बनेगा कारणता का अवच्छेद अच्छा तथा च्वसनिष्ठ कार्यता निरूपिता या अनुभव निष्ठा कारणता अनुभव में रह कारणता तस्याम तस्या कारणताया प्रतिगित्व अवच्छेदक तत्त च क्या अध्ययन करना पड़ेगा अवच्छेद्यक्ति अवच्छे अवच्छेद न तो अवत्व अनुभव अनुभवत्व तो अवच्छेदक नहीं बनेगा तो अनुभवत्म सकल अनुभव में रहेगा तो वो अब अच्छे तक नहीं होगा न तो अनुभवत्म अपी ये भी हो जाए दो हो गया तो तृतीय भी हो जाए तो कहते हैं ये नहीं होगा ये तो कहते हैं ट्राफिक जब रोकता है ना ये सब लोग कहते हैं वो दोनों चले गए हमको रोक देते थोड़ा बुद्धि आपका ये हो जाए तेज हो जाए पूर्व पक्ष कह रहा है न तो अनुभवत्व इति अनुभव ध्वंसे अनुभवत्विन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्व अभी अनुभवत्भव ध्वंस में अनुभवत्विन्न कारणता हुआ नहीं, नहीं हुआ तो कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्व रूप ये अनुभव जन्यत्व अनुभव ध्वंस में नहीं है पूर्व पक्ष कह रहा है तो अनुभव ध्वंस में जा रहा था इसीलिए आप लक्षण में क्या जोड़े थे भावना का लक्षण में स्मृति है तो कभी अनुभव ध्वंस में जा नहीं रहा है क्योंकि अनुभवत्व तो अवच्छिन्न कारणता निरूपित तो कार्य अनुभव ध्वंस नहीं है तो नहीं होने से अनुभव जन्यत्व ये नहीं रहेगा ध्वंस में अनुभव जन्य तो वि रहे अति व्याप्ति वारण संभवात कृतम कृतम व्यर्थम स्मृति हेतुत्व तो विशेषण है ना स्मृति हेतुत्व तो ये विशेषण लगाना ये व्यर्थ है सिद्धांति कहता है न हम ये जो स्मृति हेतु ये दिए हैं ये स्मृति में अति प्राप्ति करने के लिए खाली आप अनुभव जन्य कह देंगे तो ये स्मृति में भी चला जाएगा ये अनुभव जन्य स्मृति कैसे हो जाएगा तो अनुभव जन्य तो भावना होगा ना तो स्मृति कैसे हो जाएगा तो यहाँ अर्थात तो सिद्धांति तो कह दिया स्मृति में लक्षण जाएगा अर्थात तो परम्परा अनुभव तो जन्य तुम तो ये स्मृति में भी चला जाएगा परंपरा से होगा तथा तो ही न स्मृतौ अतिव्याप्ति बारणा एवं तो तद तो उपादान तथा ही सिद्धांति दिखा रहे स्मृति प्रति अनुभव एवं कारणम एवं कारण अर्थात अनुभव कारण है और व्यापार व्यापार हो जाएगा भावना अनुभव से भावना होगा भावना से स्मृति हो जाएगी तथा परम्परया स्मृति प्रति अनुभव एवं कारण परम्पराया साक्षात नहीं होगा न तो स्मृति अपि स्मृति भी स्मृति के प्रति हेतु हो जाए ये नहीं है खाली अनुभव जन्य कह देंगे तो अनुभव तो कारणता निरूपित कार्यताश्रय तुम स्मृति में भी आ जाएगी किंतु स्मृति का हेतु कहने से स्मृति से स्मृति नहीं होती है अत घट स्मृति प्रति अच्छा यह अलग वाक्य हो गया न तो स्मृति यहाँ एक अर्थात वाक्या यहाँ पूर्ण छेद हो गया यहाँ अतः अतो, अतो घट स्मृति प्रति घटानुभवश्य घट स्मृति के प्रति घट का अनुभव घट अनुभवन एवं कारणत्व घट अनुभव न तो घट ज्ञान घट ज्ञान और घट अनुभवत्व में अंतर क्या है स्मृति भी आ जाएगा स्मृति स्मृति के प्रति कारण नहीं होता है इसलिए कहते हैं घट स्मृति के प्रति घट अनुभव कारणत्व न तू घट घट ज्ञानत्व तो अभी अगर खाली आप अनुभवत्विन्न कारणता निरूपित कार्य कह देंगे तो स्मृति में भी चला जाएगा कि अनुभव से स्मृति होती है तो तथा चट स्मृति निष्ठ कार्यता कार्य कौन है फिर स्मृति घटस्मृति स्मृति निष्ठ कार्यता कार्य हो गया घट स्मृति तो घटस्मृति निष्ठ कार्यता निरूपिता या घटानुभवनिष्ठ कारणता घट अनुभव में जो कारणता कारण उस कारणता में अनुभवत्वम अनुभव इसलिए जो घट स्मृति हुआ ये अनुभवत्व अवच्छिन्न कारणता हो जाएगा इसमें तेन अनुभवत्व छिन्न कारणता निरूपित कार्यता आश्रयत्व ये स्मृति में भी आ गया अनुभवत्व वचिन्न कारणता तरूपित तो तो कार्य कार्य स्मृति हो जाएगी अनुभव मात्र जन्य होता है स्मृति कहेंगे तो अतिव्याप्ति ये अतिव्याप्ति हो जाएगी तद स्मृति हेतुत्व उत्तम तो ऐसा सिद्धांति कहता है स्मृति में अतिव्याप्ति व्याप्ति वारण करने के लिए स्मृति हेतु तो पूर्व पक्ष कहेगा आप पहले से ऐसा क्यों नहीं कहे वहाँ कह दिएगा अनुभव ध्वंस में अति व्याप्ति वारण करने के लिए हम दिए हैं स्मृति हेतु अभी हम पूछने से आप फिर और अपना स्थान परिवर्तन कर दिए लक्षण बदल दिए लक्षण का हेतु बदल देते हैं तो सिद्धांत क्या उत्तर देगा अभी आपका बुद्धि विशारदयोग को को प्राप्त करेगा उस समय तो आप ये प्रश्न नहीं किए थे ना जिसे लक्षण कह दिया तो अर्थात न्याय का पाठ यही है प्रश्न आया तो आगे उतर उतर चलेगा नहीं आए तो जैसे हमारे नाथ जी कहते थे पगड़ी वाले पाठस चलते चलती यावत पर्यत प्रश्न न बहती <laughs> बोलने वाला तो बोलते जाएगा <laughs> पूरी जी नाराज होंगे आप इतना पूछते हैं तो अन्य कोई लोग पूछते नहीं जो अन्य कोई लोग पूछते नहीं उनको संशय नहीं होता है। <laughs> होता है तो क्या किया जाएगा बहुत <laughs> बुद्धिमान थे नाथ जी अच्छा तद वारणा स्मृति हेतु तुम स्मृति हेतु लक्ष्मी में कहा गया नहीं स्मृति ही स्मृति हेतु स्मृति स्मृति का हेतु नहीं है तो इसलिए अगर हम अनुभव जन्य तो स्मृति हेतु तो हम कह देंगे लक्षण और स्मृति में नहीं जाएगा अतो न तत्र अतिव्याप्ति इसलिए तो तत्र तत्र स्मृत इसलिए स्मृति में अतिव्याप्ति नहीं होगा इति अलम अनल्प जल्पन अल्प नहीं बहुत हो गया जल्पना विवाद बहुत हो गया तो इसलिए और नहीं करेंगे जल पर अर्थात स्वपक्ष स्थापन बीत पर खंडन जल पर स्वपक्ष स्थापन आप भी अपना और हम भी अपना बहुत कर दिए और नहीं करेंगे तो यहाँ दिया गया तत्र न तत्र अति इति अलम अनल्प जल्पन है न अल्प जल्पन नहीं हुआ बहुत हो गया ये हो गया तो वहाँ महाराष्ट्र ऐसे वहाँ कहते कि अलम पल्ल तलज कल अनल्प जल्पन ऐसा वहाँ पाठ है बोल करके महाराज श्री कहे थे तो पल्लव तलज कल पल्लव अर्थात तो कोमल पत्र और तल्लज तल्लज का अर्थ श्रेष्ठ प्रशस्त प्रशंसनीय पल्लब तलज कल्पेशु आगे अन्य जल्पन पल्लव व तल्लज पल्लव अर्थात कोमल जो उसका पत्ता पत्ता अर्थात जो नीचे हरा होकर के पीला हो गया वो नहीं जो अर्थात कोमल आते हैं तो यही अर्थात पत्ता में श्रेष्ठ कौन है कहते हैं कि जो श्रेष्ठ है प्रशस्त अर्थात वही पल्लव तल्लज वही होता है जो वृक्ष का अग्रभाग में जो रहता है तो उसको कहते है वही जैसा है ये अर्थात अति सूक्ष्म है अति सुंदर है इसी प्रकार के लिया जाएगा और अन्प जल्प बहुत हो गया अथवा पल्लव तल्लज कल्प कल्प अर्थात सदृश इस दोनों अर्थ में कल्प प्रत्यय होता है अर्थात ये कोमल पत्र जैसा अर्थात बुद्धि अभी विकास हो रहा है अभी विचार तो तर्क संग्रह आरंभ ही हो रहा है इसलिए इसी अवस्था में ये जल्प बहुत हो गया बुद्धि जब विशारद हो जाएगा अधिक हो सकता है इस प्रकार के ठीक है ये हुआ तो अंतिम में सिद्धांत कह दिया कि यह स्मृति हेतु क्यों दिया कहां करने के लिए स्मृति में अतिव्याप्ति न हो जाए क्योंकि अनुभवत्व अवच्छिन्न कारणता उसका कार्य हो जाएगा ये स्मृति तो स्मृति भी हो जाएगा स्मृति में अतिव्याप्ति हो जाएगी अच्छा यहाँ तक ये गुणों का विचार ये पूरा हो गया ये कुछ लिखे नहीं गुणों का विचार पूरा हो गया आगे कर्म कर्मों के लिए पूरी चलनात्मकम समाज कैसे कहेंगे चलनम आत्मा स्वरूपम यमण तत्कर्म चलनात्मकम ऊर्ध हेतुपणम उध्व देश का संयोग का हेतु अर्थात ऊपर देश के साथ संयोग होगा जो कर्म से ऊपर देश के साथ संयोग हो जाएगा उसका उत्क्षेपण जिस कर्म से अधो देश के साथ संयोग हो जाएगा उसका अपेक्षेपण जिस कर्म से शरीर का सन्निकृष्ट निकट में आ जाएगा ऐसा जो कर्म होगा उसको कहेंगे आकुंचन शरीर संष्ट संयोग शरीर का समीप में आ जाएगा संयोग होगा ताकुंचन इस प्रकार शरीर विप्रकृष्ट संयोग का हेतु वो तो प्रसारण अन्य सर्वम गमनम अन्य सर्वम गमनम ये चार को भी गमन में डालने से क्या हानि था हाँ किया जा सकता है थोड़ा विस्तार रूप सत्या, कह देंगे ये तूल श्लोक सेना लोम भर्म भरण कहीं इतना क्यों कहते है सब तो कह देने से हो जाता है कहते है उसका केवल प्रपंच मात्र अच्छा आगे पढ़ी है नित्यम एकम अनेक अनुगतम सामान्यम नित्य है एक है अनेक अनुगत है सामान्य जो है नित्य है एक है और अनेक अनुगत जो नित्य होगा एक होगा और अनेक में अनुगत होगा तो ये परमाणु रूप होगा फिर उसका उसका परिमाण परमाणु परिमाण होगा जो नित्य है और एक है और अनेक अनुगत होगा ये परमाणु परिमाण नहीं होगा परमाणु परिमाण जो है मतलब परमाणु वो नित्य है जल का एक परमाणु एक है कहेंगे नित्य है एक है किन्तु अनेक अनुगत नहीं है इसलिए कहते हैं कि नित्यम एकम अनेक अनुगतम इसलिए सामान्य जो है वो व्यापक है व्यापक नहीं होगा तो कुलाला घट बनाया तो वहाँ ये घटत तो कहाँ से आ जाएगा इसलिए घटत्व तो व्यापक है और ये घट व्यंजक है घट बन गया तो दिखने लग जाएगा द्रव्य गुण कर्म वृत्ति तद द्विविधम परापर भेद परम सत्ता अपरम द्रव्यदिवेश जल ना जल तो परमाणु अनंत है इसलिए जल एक नहीं है जिसमें विभाजन नहीं हो पाएगा वही एक है जिसमें विभाजन हो सकता है वो एक नहीं होगा तो जैसे एक लोग आकाश आत्मा दीख काल ये सब है और ये नहीं है सामान्य ही व्यापक सामान्य निरूपयती नित्यम नित्यत्व सती अनेक समतत्व सामान्य का लक्षण हो गया नित्य भी है अनेक में समवेत है मूल में कहते हैं अनेक अनुगत यहा अनुगत के जगह में समवेत कहते हैं, नित्यत्व विशेषण अनुपादाने कितना लक्षण होगा अनेक समवेतत्व ये हो जाएगा अनेक समतत्व से संयोग दो सत्वात संयोग हुआ ये संयोग कहाँ कहाँ रहेगा किस संबंध से तो अनेक समवे तत्व संयोग में भी आ गया तो सत्वात तत्व अति व्याप्ति तदवार नित्यत्व तो, तो संयोग तो जो है नित्य नहीं है अच्छा अभी ठीक है आपको नित्य तो कहना पड़ेगा अभी अनेक समवे तत्व तो नहीं कही है? नित्य तो कहने से लक्षण कहा जाएगा नित्य द्रव्य में नित्य द्रव्य में सब जाएगा तो अनेक समवे तत्व तो अनुपादान नित्य तो मात्र उपादान नित्य तो मात्र कहेंगे तो आकाशादो अतिव्याप्ति हो जाएगी तद तो वारणा अनेक समवे इसका वारण करने के लिए अनेक समवे अर्थात नित्यम भी होना चाहिए अनेक समवेत भी होना चाहिए इस लक्षण में नहीं है, से नित्यत्व सती तुम जरूरत नहीं हो ऐसा कोई नित्य नहीं है जो अनेक समय वेत क्योंकि समवाय समान से रहने वाला ये द्रव्य गुण कर्म ये तीनों ही समवाय सम्बन्ध सामान्य विशेष ये सब रहेंगे ये पांच समवाय समय रहेंगे ये पांच को समवाय तो कहा जाएगा तो इनमें से जो नित्य होंगे तो ये जो सामान्य एक नित्य हो गया बाकी विशेष नित्य है और कुछ गुण नित्य हो जाएंगे और कुछ द्रव्य नित्य हो जाएंगे नित्य द्रव्य हो जाएंगे आकाश काल दिघ आत्मा मन और परमाणु तो ये सब समवाय सम्बन्ध से कहीं रहने वाले नहीं है जो नित्य द्रव्य है ये सब समवाय सम्बन्ध से कहीं रहने वाला नहीं है तो इसलिए और बाकी रह रहेगा समवेत कहने से विशेष विशेष भी समवाय समंज से रहेगा तो किंतु विशेष जो है वो अनेक समवेत भी नहीं है विशेष एक में रहता है एक, एक नित्य द्रव्य में एक विशेष रहेगा अनेक तो नहीं है इसलिए नित्य और अनेक तो कहने से इतना में ही लक्षण हो जाएगा और एकम कहने का जरूरत नहीं अच्छा नित्यत्व मात्र उपादाने आकाशादु अति व्याप्ति जो नित्य है अच्छा अनेक अनुपादाने अगर अनेक शब्द नहीं कहेंगे तो नित्यत्व विशिष्ट समवेतत्व तो खाली कहेंगे नित्य है और समवेत है ये जो विशेष है वो नित्य है समवेत भी है आकाश का जो परम महत्व परिमाण है और पृथ्वी जल तेज वायु ये सब का जो परमाणु परमाणु है उनमें परम ह्रस्वत्व और परम परमाणु में परम रस्वत्व तो परमाणु रहेगा ये सब नित्य भी है तभी तो नित्यत्व तो कहेंगे और समवे तो कहेंगे वो ये सब में जाएंगे तो जितने नित्य है और समवेत है वो सब में जाएगा जो ये यहां दे दिया नित्यत्व तो विशिष्ट समवे तव तो मात्र उक्त आकाशत एकत्व तो, आकाश में एकत्व तो संख्या रहेगा वो नित्य होगा और समवेत भी है और परिमाण आकाश में जो परम महत्व तो परिमाण है परम दीर्घत्व वो नित्य भी है और समवेत भी है जल परमाणु में रहने वाला रूप रूप और ये तो ये सब नित्य भी है और समवेत भी है वो सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी इसमें से कोई भी अनेक समवेत नहीं है जो नित्य समवेत होते हैं तो एक में ही रहते हैं जल परमाणुगत रूपा देर आकाशगत एकत्व तो परिमाणा देर नित्य समवेत नित्य भी समवेत है, है। अतः अनेक इति थे समवेत विशेषण इसलिए नित्य होना चाहिए और अनेक में समवेत होना चाहिए कैसे हो दे दिया आकाशगत एकत्व आकाशगत परिमाण जल परिमाणगत रूप आदो आदि कहने से संख्या और उसमें बाकी रस ये भी सब ये सब नित्य है और सम्वेत भी है हो जाएगा अनेक कहना पड़ेगा चलेगा हो गया इतना कहीं अतिव्याप्ति नहीं है तो देने का जरूरत नहीं अर्थात तो तो लक्षण का घटक नहीं होगा और स्वरूप कथन करेगा तब तो कितना है वो ऐसा लक्षण वाला कितना है कहते एक है अर्थात तो तो लक्षण तो इतना से ही हो जाएगा जैसे कहते है रूप ग्राहकम इंद्रियम चक्षु आगे कहते हैं कृष्ण तारा अग्रवर्ती ये स्वरूप कथन है ये लक्षण का घटक नहीं होता है नहीं होने पर भी लक्षण बन जाता है अधिक कहते हैं खाली थोड़ा बता देने के लिए ओम शंकर शंकर्यम